दूसरे अध्याय में हम मार्क्स के वर्ग संघर्ष के आम सिद्धांत का वर्णन कर चुके हैं वर्ग संघर्ष ऐसी उत्पादन व्यवस्था से पैदा होता है जो समाज को वर्गों में बांट देती है जिनमें से एक वर्ग सचमुच पैदावार करता है जैसे गुलाम अर्ध गुलाम किसान मजदूर और दूसरा वर्ग उत्पादन के लिए बिना हाथ पे हिलाए ही पैदावार के एक भाग का उपभोग करता है जैसे की गुलामों के मालिक सामंती भूस्वामी पूंजीवादी मिल मालिक आदि परंतु प्रत्येक युग में इन वर्गों के अलावा कुछ दूसरे वर्ग भी होते हैं पिछड़े हुए यानी औपनिवेशिक अथवा अर्ध औपनिवेशिक देशों में आज भी उगते हुए पूंजीपति वर्ग जिसमें हम विदेशी पूंजीपतियों को शामिल नहीं कर रहे और एक बढ़ते हुए मजदूर वर्ग के साथ साथ सामंती भूस्वामी और ऐसे किसान भी पाए जाते हैं जो अर्ध गुलामों से बहुत बेहतर दशा में नहीं है वर्गों का संघर्ष मनुष्य को उत्पादन की पहले से ऊंची अवस्था तक पहुंचने में सहायता करता है कोई क्रांति जब सफल होती है तो उत्पादन की पहली से ऊंची अवस्था कायम की जाती है या विस्तार पाती है ब्रिटेन में पूंजीवाद के विकास का रास्ता क्रॉमवेल की क्रांति और सोलह यानी सिक्सटीन की महान क्रांति ने खोला था फ्रांस के लिए यह काम सत्रह सौ नवासी महान फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद होने वाली क्रांतियों ने किया था मार्क्स ने इन मोटी-मोटी बातों को कहकर ही संतोष नहीं कर दिया उन्होंने अपने काल के संघर्ष का निकट से अध्ययन किया ताकि वर्ग संघर्षों के नियमों का पता लग सके ये लड़ाई की पैतरेबाजी का सवाल नहीं है मार्क्स ने इस बात को पहचाना की सामाजिक विकास को समझने के लिए वास्तव में उन वर्ग शक्तियों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेती हैं जो एक नए ढंग के उत्पादन को बढ़ाता है और यूरोप के अनेक देशों की विशेषकर 1848 यानी 1848 की क्रांतिकारी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद मार्क्स कुछ ऐसी आम बातों का पता लगा सके जो सब आरोप लागू होती थी सभी क्रांतियों में दिखाई पड़ने वाली ये बातें या नियम क्या हैं? पहली बात ये है कि क्रांतिकारी संघर्ष को सदा वर्ग संघर्ष चलाता है जो उत्पादन की नई व्यवस्था में शक्ति और अधिकार पाने वाला हो परंतु वो अकेले ही ये काम नहीं करता उदाहरण के लिए 1789 यानी सेवनटीन की महान फ्रांसीसी क्रांति में उगते हुए पूंजीपति वर्ग के साथ साथ सामंतवादी युग का उत्पादक वर्ग यानि किसान छोटे व्यापारी स्वतंत्र दस्तकार और भावी मजदूर वर्ग के पूर्वज भी शामिल थे आबादी के इन सभी हिस्सों ने पुरानी व्यवस्था के शासक वर्ग के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष में हिसा लिया। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वार्थों के होते हुए भी ये सब के सब ये समझ गए थे कि पुरानी व्यवस्था में उनके लिए दमन नई मुश्किलें और मुसीबतें ही है यूरोप की दूसरी क्रांतियों में भी यही हुआ ये क्रांतियाँ बाद में हुई इन्होंने अनेक देशों में सामंती शासकों की निरंकुश सत्ता को पलटा और पूंजीवादी उत्पादन के लिए रास्ता साफ किया जनता के लगभग सभी दूसरे भाग पुराने शासक वर्ग के खिलाफ एक थे और शुरू में सदा नए शासक वर्ग यानी उगते हुए पूंजीपति वर्ग ने ही क्रांति का नेतृत्व किया संघर्ष के दौरान विशेषकर जहाँ जहाँ मजदूर वर्ग ने एक निश्चित अवस्था तक विकास कर दिया था नई नई मैत्रियाँ कायम हुई जनता के मेहनत हिस्सों ने जो अपने हितों के लिए संघर्ष में शरीक हुए थे ऐसी मांगे बुलंद की जिन्हें नए पूंजीवादी शासक मानने को तैयार नहीं थे ऐसी दशा में जनता के मेहनतकश हिस्से अपनी मांगे बलपूर्वक मनवाने की कोशिश करते थे और पूंजीपति वर्ग मजदूरों के खिलाफ अधिक प्रतिक्रियावादी हिस्सों से मदद मांगता था क्रोमेल के जमाने में भी कुछ इसी तरह की बातें हुई फ्रांस में तो अठारह तक बार बार यही होता रहा जून अठारह यानी 1848 में पेरिस के मजदूरों ने अपने नए अधिकारों की रक्षा की कोशिश की परन्तु फरवरी क्रांति में स्थापित नई पूंजीवादी सरकार ने उन्हें हरा दिया पर मार्क्स ने बताया पेरिस का मजदूर वर्ग इतना विकसित हो चुका है कि अगली क्रांति में वो पूंजीपतियों के पीछे पीछे नहीं चलेगा बल्कि खुद अगुवाई करेगा अठारह में यानी एटीन में यही बात सचमुच देखने में आई जब पेरिस के मजदूरों ने कम्यून स्थापित करने में अगुवाई की और 10 सप्ताह तक पेरिस पर अधिकार रखा इतिहास में पहली बार मजदूर वर्ग ने क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व किया परंतु इसका ये मतलब नहीं कि मजदूर वर्ग अकेले ही लड़ा मजदूर उन बड़े बड़े भूस्वामियों और पुनिपतियों की सरकार के खिलाफ उठे थे जिन्होंने फ्रांस को युद्ध में झोंक दिया था और जो पेरिस की जनता की पराजय और भुखमरी ऐसी अपनी थैलियाँ भरने की कोशिश कर रहे थे बड़े बड़े भूस्वामियों पता तो पूंजीपतियों के खिलाफ इस लड़ाई में मजदूरों का साथ देने वालों में थे छोटे छोटे दुकानदार जिनके कर्जे और किराए के बोझ को मंसूख करने से यानी माफ करने से सरकार इनकार कर रही थी और उन्हें दिवालिया बना रही थी इनमें थे सभी वर्गों के देश प्रेमी लोग जो युद्ध में जर्मनी की पराजय से शुद्ध थे और सरकार द्वारा मानी गयी शर्तों से नाराज थे यहां तक कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले वे पूंजीपति भी मजदूरों के साथ थे जिन्हें ये डर था कि सरकार फिर सम्राट को उनके सिर पर देगी। ये सब मजदूरों का साथ दे रहे थे इसमें पेरिस के मजदूरों की एक मुख्य कमजोरी ये थी कि उन्होंने किसानों को अपने साथ लाने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया परंतु मुख्य बात यहाँ भी मौजूद थी अर्थात ये की प्रत्येक वास्तविक क्रांति जो मौजूदा शासक वर्ग को उलटने का प्रयत्न करती है केवल उसी वर्ग की क्रांति नहीं होती जो शक्ति पर अधिकार करने वाला होता है बल्कि वो उन सभी लोगों की क्रांति होती है जो वर्तमान शासक वर्ग द्वारा कुचले और दबाए जा रहे हैं क्रांति के विकास की एक अवस्था में पूंजीवादी उसका नेतृत्व करते हैं और सामंती बादशाहत और भूस्वामियों के खिलाफ लड़ते हैं लेकिन जब मजदूर वर्ग का विकास हो जाता है तो वो क्रांति में भाग लेने वाले सभी हिस्सों का नेतृत्व करने में समर्थ होता है दूसरे शब्दों में इतिहास बताता है कि प्रत्येक क्रांति में जनता का विशाल हिस्सा मुख्य शत्रु के खिलाफ मोर्चा बनाता है इसमें नई बात ये होती है कि बड़े बड़े जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ होने वाली क्रांति के संयुक्त मोर्चे की अगुवाई का काम मजदूर वर्ग संभाल लेता है क्रांति एक नए वर्ग के हाथ में शक्ति सौंप देती है ताकि उत्पादन की एक नई व्यवस्था चालू हो सके परतु क्रांति उस संघर्ष का ही चरम बिंदु है जो वर्गों के बीच उनके उत्पादन से संबंधित औद्योगिक पूंजीवाद में ये हुए से होता है और प्राय किसी विशेष कारखाने में मिलने वाली मजदूरी तथा वहाँ की दूसरी परिस्थितियों को लेकर ही होता है इन्वर्टेड कॉमर शुरू परंतु उद्योग धंधो के विकास के साथ साथ मजदूर वर्ग न केवल संख्या में बढ़ता है बल्कि अधिक बड़े समूहों में केंद्रित हो जाता है उसकी शक्ति बढ़ती है और वो अपनी इस शक्ति को अधिक अनुभव करता है मार्क्स, कम्युनिस्ट 1848। मजदूर अपनी यूनियनें बनाते हैं जो राष्ट्रीय पैमाने पर संघर्ष चलाने की शक्ति से संपन्न विशाल संगठनों का रूप धारण कर लेती है वे सहयोगी समितिया बनाते हैं और उनके द्वारा खरीदारों के रूप में अपने हितों की रक्षा करते हैं और फिर अधिक उन्नत अवस्था में वे अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं जो एक वर्ग के रूप में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लिए लड़ती है तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे